फिर हर्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन साला ये नौशाद बहुत कमीना आदमी है उसने निरूपा का फायदा उठाने के लिए कई सारी फिल्मों में नूर शीर देने के लिए मजबूर किया निरूपा भी पैसे की तंगी में और बड़ी स्टार बनने के लालच में ये सब करती गई उसे यही लगता था कि एक बार फेमस हो जाने के बाद उसे ये सब नहीं करना पड़ेगा वो बड़ी फिल्म स्टार बन जाएगी लेकिन इससे भी बुरा उसके साथ तब हुआ जब उसका सामना प्रसाद के साथ हुआ वो अनुरूपा का तो एक्टर हुआ करता था उसने भी अनुरूपा की मजबूरी का खूब फायदा उठाया निरूपा मजबूर थी वो जब इन सब चीजों का विरोध करती थी तो फिर उसे फिल्म से बाहर होने की धमकी मिलती थी और कई बार तो उसे बाहर भी कर दिया जाता था फिल्म से बाहर होने के बाद उसे किसी दूसरी फिल्म में भी काम मिलना बंद हो जाता था तो क्योंकि नौशाद और डायरेक्टर रविचंद्रन का उस वक्त तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल था उसके मना करने के बाद कोई भी निरूपा के साथ फिल्म करने के लिए तैयार ही नहीं होता था हस ने फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा इसके बाद निरूपा का फिल्मी करियर धीरे धीरे डूबने लगा वो बस बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्मों की एक्ट्रेस बनकर रह गई थी उसका बड़ी फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना टूटने लगा था फिर अंत में एंट्री होती है कौशिक की कौशिक से उसकी मुलाकात उसी समय पर हुई थी हस ने कहा कौशिक ने ही उसका इंट्रोडक्शन चैम्पियन पिक्चर्स के लोगों से करवाया था निरूपा ने कौशिक की तारीफ करते हुए कहा कौशिक ने बुरे वक्त में उसकी काफी मदद की थी उसने बताया कि उस वक्त चैंपियन पिक्चर्स से जुड़ना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी फिल्म मेकिंग की दुनिया में चैंपियन पिक्चर्स काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी लेकिन यहाँ भी निरूपा की किस्मत खराबी रही जब उसने यहाँ पर काम करना शुरू किया तो फिर उसकी सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लग गई उसे इस प्रोडक्शन कंपनी में एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि फिल्म के लिए फंड का इंतजाम करने के लिए रखा गया था ये बात निरूपा को बाद में पता चली कंपनी के टॉप मैनेजमेंट वाले उसे अलग अलग इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स के साथ रिलेशन बनाने पर मजबूर करते थे ताकि कंपनी को फंड मिल सके आगे हर्ष ने ठंडी आहे छोड़ते हुए कई सारी फिल्म के लिए सिर्फ फंड का इंतजाम करने के बाद जब उसे अकेली रात फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला था तो उस वक्त उसे लगा था की शायद अब उसकी किस्मत खुलने वाली है लेकिन चूंकि ये लो बजट की फिल्म थी ऐसे में निरूपा को फिल्म के लिए दो करोड़ पचपन लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए किसी मोटर कंपनी के सीईओ के साथ सोना पड़ा था उसने रोल पाने के लिए भी ये खुशी खुशी कर डाला लेकिन पता है क्या हुआ बेचारे ने अपनी इज्जत बेचकर जब पैसे का इंतजाम कर लिया तो उसके बाद डायरेक्टर ने उसे ही फिल्म से बाहर कर दिया अच्छा उस वक्त निरूपा को ये बताकर फिल्म से बाहर किया गया था कि उसके चेहरे पर इन्फेक्शन हो गया है उसका फेस खराब हो गया था जो कि जानबूझकर मेकअप आर्टिस्ट और डायरेक्टर की मिली भगत ऐसी हुआ था फिर इसी वजह से निरूपा ने डिप्रेशन में आकर बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था इसके बाद हर्ष ने अपनी आवाज धीमे करते हुए कहा मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा था कि उस बेचारी को आज तक यही लगता है कि उसके चेहरे पर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था ये सब सुनने के बाद हर्ष विक्रांत समेत विक्रांत के पास में खड़े सभी पुलिस वाले बिल्कुल हैरत में उड़े गए थे उनके मन में इस वक्त निरूपा के लिए दया भाव तो बाकी के लोगों के लिए और प्रतिशोध की भावना एक साथ उमड़ रही थी ये सब लोग निरूपा की दुखद भावना को समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता है उन्हें जिंदगी का सबक सिखाता है उन्हें गिराता है लेकिन बाद में उन्हें उनके कर्मों का हमेशा अच्छा फल ही देता है एक महीने तक इलाज कराने के बाद निरुपा के पेरेंट्स उसे चेन्नई ऐसी कोयम्बत लेकर चले गए वहाँ जाकर उसने अपनी पिछली जिंदगी के सारे नाते तोड़ दिए कोयमतूर में उसके पेरेंट्स एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने लग गए फिर हज ने पूरी कहानी को समेटते हुए कहा भले ही निरूपा को फिल्मों में अच्छा काम नहीं मिल सका लेकिन उसे अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किरदार मिल गया कोयमतूर में आने के बाद एक दवा कंपनी का मालिक उसके प्यार में पड़ गया और फिर उन दोनों की शादी होगी फिर फिल्मों की ही तरह उसकी कहानी भी हैप्पी एंडिंग होगी। <laughs> ओके अच्छा तुमने निरूपा से समन्ता बहादुर अनिकेत इन सबके बारे में पूछा इन लोगों का भी निरूपा के साथ कुछ कनेक्शन था क्या हाँ मैंने पूछा था हर्षद ने जवाब दिया आप मुझे हल्के में ले रहे निरूपा ने बताया है कि वो समता को जानती ही नहीं है हाँ वो बहादुर को जानती है लेकिन ज्यादा नहीं अच्छा तो दया कर के बारे में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी उसने विक्रांत ने दोबारा सवाल किया हर्ष ने कुछ पल रुकने के बाद कहा अभी तो निरूपा हॉर्स राइडिंग कर रही है जब वो फ्री होगी तो मैं उसे पूछ लेता हूँ ये सुनकर विक्रांत ने तुरंत एक प्लान बनाते हुए कहा अच्छा हर्ष जब तुम उसे बात करना तो फिर तुम उसे इस पूरे मर्डर केस के बारे में बता देना उसे ये क्लियर कर देना कि जितने लोगों ने उसके साथ गलत किया था उन सभी का मर्डर हो गया है और एक साथ मर्डर हुआ है और जब तुम उसे ये सब बताना तो फिर उस वक्त उसके रिएक्शन को भी थोड़ा नोट करना और अगर तुम्हें कुछ भी अजीब फील हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना सर हर्ष ने थोड़ा अचंबित होते हुए कहा सर कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है की निरूपा ने अपना बदला लेने के लिए किसी को भेज के मर्डर करवाया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ की अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि अब निरूपा अपनी पिछली जिंदगी को भूल चुकी है वो अपने पति के साथ बहुत खुश है और बहुत अच्छी जिंदगी बिता रही है तुम बेवकूफ़ विक्रांत ने हाज को डांटते हुए कहा मेरा मतलब बस इतना है कि तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि निरूपा का कोई ऐसा लवर या कोई सिरफिरा फैन तो नहीं है जो उसके लिए ये सब भी कर सकता है हो सकता है की कोई ऐसा सिरफरा हो जो की निरूपा के लिए ये सब कर सकता हो